सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन अपने मन को पहचानो प्रवचन नंबर छ रविंद्रनाथ की प्रार्थना पहला प्रश्न महाकवि रविंद्रनाथ ने अपने अंतिम दिनों में एक प्रश्नवाचक कविता लिखी जो इस प्रकार है। भगवान तुम्हें युग युग दूत पठछ बारे बारे दयान संसारे तारा बल गे क्षमा करो सब बले गालोबासो अंतर हथे विद्वेश तारा स्मरणीय तारा तबुओ बाहिर द्वारे आजी दुर्दिने फिर नु तेर व्यर्थ नमस्कार देखेच गोपन हिंसा कपट रात्रि छाये आमी ये देखेच प्रतिकारे प्रतिकारहीन अपराधे विचारेर वाणी निर्भे कांदे आमी ये देखे, प्रतिकार आम देखे तरुण बालक उन है छूटे कियंत्रणाए मरे छे पाथरे पाथरेस्मल माथा कुटे कंठ आमार रुद्ध आजी के वांशी संगीतहारा आमावस्ार कारा लुप्त करे छे आमार भुवन दुख स्वप्नेर तले ताई तो तोमाए सुधाई अश्रु जले यहारा हारा तोमार बिसा छे वायु निबाई छे तब आलो तामी की तादेर क्षमा करियाज तुम्हें की बेसे भालो इस दयाहीन संसार में तुमने युग युग में बार बार दूत भेजे वे कह गए सबको क्षमा करो वे बोल गए सबको प्रेम करो अंत विद्वेष के विष का नाश करो वे पूजनी हैं वे स्मरणीय हैं तो भी आज इस अशुभ समय में बाहर के दरवाजे से एक निरर्थक नमस्कार कर उन्हें लौटा दिया है मैंने देखा है हिंसा और कपटी ने रात्रि की छाया में छिपकर कर असहाओं को मारा है मैंने देखा है शक्तिशाली के अपराध से जिसका प्रतिकार न किया जा सके न्याय की वाणी निभृत एकांत में रोती है मैंने देखा है तरुण बालक को पागलों की तरह भागते हुए वह पत्थर पर व्यर्थ माथा पटक कर कितनी यंत्रणा कर मरा है आज मेरा कंठ बंद है बांसुरी का संगीत सोया हुआ है अमावस्या के कारागृह ने मेरे भुवन को दुख स्वप्न में लुप्त कर दिया है इसलिए तो आंखों में आंसू भर कर तुमसे पूछता हूं कि ये जो लोग तुम्हारी वायु को विषाक्त कर रहे हैं तुम्हारे प्रकाश को बुझा रहे हैं तुमने क्या उन्हें क्षमा किया है तुमने क्या उन्हें प्यार किया है आपका महाकवि को क्या उत्तर आनंद मैथ्रे महाकवि रविंद्रनाथ ईश्वर की व्यक्तिवाची सड़ी गली धारणा से कभी मुक्त ना हो सके उस धारणा में ही मनुष्य का सारा दुर्भाग्य छिपा हुआ है रविन्द्रनाथ के कानों तक जैसे फ्रेडरिक नित का उद्घोष नहीं पहुंचा कि ईश्वर मर चुका है बहुत देर हुई तब का मर चुका है और मनुष्य अब स्वतंत्र है से स्वयं भी उस कोटि का ही कवि है जिस कोटि के कवि रविन्द्रनाथ है नीत से स्वयं भी जीवन की गहन समस्याओं से जूझ रहा है जैसे रविन्द्रनाथ पर दोनों की संघर्ष विधि में भेद है रविन्द्रनाथ पौरानी लकीर के फकीर हैं नीच से चट्टानों में नया मार्ग तोड़ रहा है और स्वभाव उसका घातक परिणाम भी उसे भोगना पड़ा पिटी हुई लकीरों पर जो चलते हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं लेकिन जो नए मार्ग तोड़ते उनके लिए सब तरह के खतरे रविन्द्रनाथ के मन में सदियों की जरा धारणा कि ईश्वर व्यक्ति है नियंता है जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता जिसके चलाए सब चलता है जिसके रुकाए सब रुकता है जिसने सृष्टि को बनाया और जो एक दिन सृष्टि को मिटाएगा इस धारणा से रविंद्रनाथ का मन कभी मुक्त ना हो सका इस कारण ही उनके भीतर से प्रार्थनाएं तो उठी मगर क्रांति की लपट ना उठ सकी और प्रार्थनाएं ऐसी जैसे अंगारा बुझ गया हो और सिर्फ ठंडी राख रह गई हो अंगारा बुझ गया ये कहना भी ठीक नहीं अंगारा कभी था ही नहीं राख ही राख है फिर चाहो तुम तो उस राख को विभूति ही क्यों न कहो कुछ भेद नहीं पड़ता रविन्द्रनाथ की प्रार्थनाएं न क्योंकि जिस परमात्मा के लिए की जा रही है वैसा कोई परमात्मा कहीं भी नहीं इसलिए पहला तो उत्तर में यह देना चाहूंगा कि किस परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हो खाली आकाश कहीं कोई परमात्मा नहीं है जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुने और उन्हें पूरा करे किस से बात कर रहे हो अपने से ही बात कर रहे हो यह विक्षिप्तता है और कुछ भी नहीं ध्यान की तो सार्थकता है प्रार्थना की कोई सार्थकता नहीं ध्यान का अर्थ है भगवत्ता का अनुभव और प्रार्थना शुरू ही होती है भगवान की मान्यता से भगवत्ता है जीवन भगवत्ता से भरपूर है फूल फूल में पत्ते पत्ते में सागर की लहर लहर में हवा के झोंके झोंके में भगवत्ता है लेकिन भेद समझ लेना भगवत्ता एक गुण है और भगवान एक व्यक्ति यह उचित है कि जिसने भगवत्ता को जान लिया उसे तुम भगवान कहो भगवत्ता का जिसने अनुभव किया उसे तुम भगवान कहो को लेकिन कोई सृष्टा नहीं है किसी ने ना कभी इस जगत को बनाया है और न कभी कोई इस जगत को मिठाएगा और न ही कोई इस जगत का नियंता है। यह सृष्टि शाश्वत है सृष्टि शब्द ही ठीक नहीं क्योंकि सृष्टि शब्द में ही सृष्टा की भ्रांति भरी हुई है प्रकृति शब्द ठीक इसलिए महावीर ने और बुद्ध ने सृष्टि शब्द का उपयोग नहीं किया प्रकृति शब्द का उपयोग किया सृष्टि का अर्थ है जो बनाई गई और बनाई गई तो कोई बनाने वाला होगा और जब बनाने वाला होगा तो कोई संभालने वाला होगा और तब ये सारे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे तब प्रश्नों की कतारें बंद जाएंगी बुद्ध ने और महावीर ने प्रकृति शब्द का उपयोग किया प्रकृति शब्द बड़ा प्यारा है इस शब्द को तोड़ो और समझो प्रकृति का अर्थ होता है कृति के पूर्व जो कभी बनाई नहीं गई जिसके पीछे कोई कर्ता नहीं जो हर कर्ता के पहले मौजूद है प्रकृति जो हर कृत्य के पहले मौजूद है प्रकृति प्रकृति है और प्रकृति सिर्फ पदार्थ नहीं उसमें चैतन्य भी है सच पूछो तो पदार्थ चैतन्य की ही सोई हुई अवस्था है और भगवत्ता चैतन्य की जागृत अवस्था है इसलिए सवाल है तुम्हारे भीतर जो सोया है उसे जगाने का किसी से प्रार्थना नहीं करनी किसी की पूजा नहीं करनी और तुम पूजा करोगे तुम प्रार्थना करोगे तो ये सारे प्रश्न उठने शुरू हो जाएंगे रविनाथ कहते हैं कंठ आमार रुद्ध आजी के आज मेरा कंठ बंद है बांसी संगीत हारा अमश्यार अमावश्यार कारा लुप्त करे छे आमार भुवन दुख स्वप्न तले ताई तो तोमाए सुधाई अश्रु जले यहाारा तोमार विसाई छे वायु निभाई छे तब आलो तामी के तादेर क्षमा करिया तुमकी बेसे भालो क्या तुमने सारे अन्यायियों को सारे पापियों को हे परमात्मा क्षमा कर दिया है क्या तुमने उन्हें प्यार किया है तब तो बहुत अन्याय हो जाएगा आज मेरा कंठ बंद है बांसुरी का संगीत सोया हुआ है अमावस्या के काराग्रह ने मेरे भुवन को दुख स्वप्न में लुप्त कर दिया है इसलिए तो आंखों में आंसू भर कर तुमसे पूछता हूं मगर फिर भी किससे पूछ रहे हो तुमसे वहां कोई भी नहीं है न कोई सुनने वाला है न कोई उत्तर देने वाला है आंखों में आंसू भर कर मैं तुमसे पूछता हूं कि जो लोग तुम्हारी वायु को विषाक्त कर रहे तुम्हारे प्रकाश को बुझा रहे तुमने क्या उन्हें क्षमा किया है तुमने क्या उन्हें प्यार किया है यह प्रश्न तो सार्थक है लेकिन जिससे तुम पूछ रहे हो वो वहां नहीं वह वहां कभी नहीं था तुम्हारी सब प्रार्थनाएं खाली आकाश में खो गई तुमने व्यर्थ ही सिर पटका लेकिन मानकर चलते हो कि कोई ईश्वर है तो फिर ये प्रश्न उठने शुरू होते भगवान इस दयाहीन संसार में रविनाथ कहते तुमने युग युग में बार बार दूध भेजे न कोई भेजने वाला है न कोई दूध कभी आए हां जिन्होंने भगवत्ता को अनुभव किया है उन्होंने जो कहा है वही संदेश हो गया है वे किसी के संदेश वाहक नहीं है पैगंबर नहीं है दूत नहीं है उनके भीतर ही जो जागा है, उसका ही गीत उन्होंने गाया है उनके भीतर जो उठा है उसको ही उन्होंने ढाला है शब्दों में संगीत में चित्रों में उसने उस तरफ हर तरफ से इशारा करने की कोशिश की है जिसने भी अपने भीतर चैतन्य का साक्षात्कार किया है लेकिन वे दूत नहीं पर हम पहली ही बात मानकर चल पड़ते तो फिर उपद्रव शुरू हो जाता मान लिया कि कोई भगवान है व्यक्ति की भांति उपस्थिति की भांति समझो भगवान को व्यक्ति की भांति नहीं सुगंध की भांति समझो भगवान को फूल की भांति नहीं फिर रविन्द्रनाथ के ये सारे प्रश्न बदल जाएंगे और ये प्रश्न रविनाथ के ही नहीं सदियों सदियों में पूछे गए रविनाथ ने तो उन्हीं को सुंदर पंथियों में आबद्ध कर दिया है भगवान इस दयाहीन संसार में तुमने युग में बार बार दूत भेजे अगर भगवान निर्माता है इस जगत का तो क्या जरूरत है दयाहीन संसार बनाने की प्रथमता ही जरूरत क्या है दयाहीन संसार बनाने की यह भी खूब पागलपन हुआ अगर है कोई परमात्मा तो विक्षिप्त होगा कि पहले यह दया लोग बनाओ ये दुष्ट हत्यारे हिंसक अन्यायी पापी दुराचारी ये निर्मित करो और फिर दूत भेजो इनके सुधार के लिए यह भी खूब बात हुई पहले बीमार बनाओ जन्म से ही उन्हें रोग दो और फिर चिकित्सक भेजो और फिर वे चिकित्सकों की ना सुने तो उन पर नाराज हो फिर उनको दंड दो नरक में डालो और अगर वे चिकित्सकों की सुन लें और मान लें तो उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनको स्वर्ग का पुरस्कार दो यह सब कैसा पागलपन है लेकिन एक व्यक्तिवादी ईश्वर की धारणा को मान लेने के बाद यह सारी बातें सार्थक मालूम होने लगती परमात्मा है तो फिर दूत भेजता है पहले दुनिया बनाता है और हर व्यक्ति को पाप के बीज देता है वासना देता है काम देता है क्रोध देता है घृणा देता है वह देता है लोभ देता है जन्म के साथ तो फिर देने वाला ही जुम्मेवार है फिर लोगों का क्या कसूर है तुमने पाप अपने हाथ से पैदा नहीं किया है तुम उसके निर्माता नहीं हो न तुमने अपना जीवन बनाया है न जीवन में छिपी हुई वासनाएं बनाई तुम जीवन लेकर आए हो और कौन तुम्हें दे गया है वासनाएं और फिर आते हैं महात्मा और पैगंबर, और अवतार और वो समझाते कि वासनाएं छोड़ो परमात्मा संसार बनाता है और महात्मा समझाते हैं कि संसार का त्याग करो ये कैसा गोरख धंधा है अगर संसार का त्याग ही करना है तो बनाना ही क्यों और जब महात्मा ही भेजने हैं तो परमात्मा यह संसार को बनाने का इतना आयोजन इतना कष्ट क्यों लेता है बनाए ही ना ना होगा बांस ना बजेगी बासुरी बांस भी बनाओ बांसुरी भी बनाओ बजाने वाले भी बनाओ फिर दूत भेजो कि देखो सोरगुल ना करो कि देखो बांसुरी ना बजाओ कि बांसुरी बजाने में बड़ा पाप है कि नर्कों में सड़ोगे अगर बांसुरी ना बजाए तो स्वर्गों में सुख पाओगे फिर नर्क बनाओ फिर स्वर्ग बनाओ फिर सुखों का और दुखों का इंजाम करो लेकिन ये सब किस लिए एक परमात्मा की धारणा को मान लेने के बाद ये सारा उपद्रव खड़ा होता चला जाता है तो रविन्द्रनाथ कहते हैं कि भगवान इस दयाहीन संसार में तुमने युग युग में बार बार दूध भेजे मैं कहूंगा कोई भगवान नहीं और न कोई दूत है और फिर वे कहते हैं वे कह गए हैं सबको क्षमा करो वे बोल गए सबको प्रेम करो अंत से विद्वेश के विष का नाश करो अब ये थोड़ा सोचने जैसा है कि ये सारे तथाकथित दूत और पैगंबर कहते हैं सबको प्रेम करो और परमात्मा खुद सबको प्रेम करता नहीं प्रेम उसको करता है जो परमात्मा की मान के चलता है सबको नहीं उसका प्रेम ससर थे क्षमा उसको करता है जो पुण्यात्मा है पुण्यात्मा को क्षमा की जरूरत नहीं उसको क्षमा करता है जिसको क्षमा की जरूरत नहीं और पापी को नरकों में डालता है नरकों की अग्नि सिखाओं में जलाता है तेल के कड़ाओं में भूनता है पापियों को जिनको की क्षमा की जरूरत है यह कैसा गणित ये कैसा, कैसा न्याय है इसलिए तो बुद्ध और महावीर ने ईश्वर की धारणा को इंकार कर दिया निश्चय से ढाई हजार वर्ष पहले इंकार कर दिया साफ कहा कि कोई परमात्मा नहीं इसलिए फिर यह सवाल न रहा कि परमात्मा क्षमा करता है पुरस्कार देता है फिर बात बदल गई बात ही और हो गई फिर तुम जो करते हो उसका परिणाम पाते हो शुभ करते हो तो शुभ अशुभ करते हो तो अशुभ कोई देने वाला नहीं है। आग में हाथ डालते हो तो हाथ जल जाता है और फूल को छूते हो तो हाथ में फूल की सुगंध बस जाती बस यूं ही एक प्राकृतिक नियम है संभल के चलोगे गिरोगे नहीं हाथ पैर ना टूटेंगे नशा करके चलोगे बेहोशी में चलोगे गिरोगे हाथ पैर तोड़ लोगे ये महात्मा ये दूत कह गए सबको क्षमा करो क्या उनको भी क्षमा कर दिया जाए जिन्होंने महत हत्याएं की क्या तेमूर लंग चंगीस खान और नादिर शाह को क्षमा कर दिया जाए क्या इनको भी प्रेम किया जाए इनको क्षमा करने और प्रेम करने के कारण ही तो जिन देशों में धर्मों की इन तथाकथित देवदूतों की बहुत प्रभावना रही वहां लोग कायर हो गए यह देश 2200 साल से गुलाम रहा क्योंकि जिन्होंने इसे गुलाम बनाया उनको भी इसने क्षमा कर दिया जिन्होंने इसकी छाती पर कांटे बोए जिन्होंने इसकी छाती को संगीनों से रौंदा उनको भी क्षमा कर दिया क्योंकि महात्मा महात्मागण समझा रहे थे सबको क्षमा करो सबको प्रेम करो इसलिए रविन्द्रनाथ ठीक पूछ रहे हैं कि मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या, क्या तुमने भी उन्हें क्षमा कर दिया है क्या तुमने भी उन्हें प्यार किया है जिन्होंने तुम्हारे प्रकाश को बुझाया है और जो तुम्हारी वायु को भी शाक्त कर रहे हैं लेकिन इसके पहले की रविन्द्रनाथ ये पूछे कि क्या तुमने उन्हें क्षमा कर दिया है ये पूछना चाहिए कि तुमने उन्हें बनाया क्यों एक चित्रकार एक गंदा चित्र बनाए अश्लील चित्र बनाए तो जुम्मा किसका है चित्र अश्लील है ये चित्र का कसूर है यह चित्रकार का एक मूर्तिकार एक भद्दी और बेहूदी प्रतिमा बना तो कौन उत्तरदायी है प्रतिमा क्या तुम प्रतिमा को सजा दोगे हथकड़ियां पहनाओगे काराग्रह में डालोगे या कि जुम्मेवार है मूर्तिकार अगर इस संसार में पाप है अगर इस संसार में जीवन की ज्योति को बुझाने वाले लोग अगर इस संसार में शोषण उत्प्रीड़न तो कौन जुम्मेवार है ये क्यों नहीं पूछते रविनाथ ने बुनियादी प्रश्न नहीं पूछा है पूछना चाहिए रविनाथ को कि परमात्मा तुम हो भी इस संसार को देख के तो पक्का सबूत मिलता है कि तुम नहीं हो तुम्हें बहुत बार कहा गया है कि संसार को देख के प्रमाण मिलता है कि परमात्मा है नहीं तो कौन संसार को चलाएगा मैं तुमसे कहता हूं इस संसार को देख के पूरा प्रमाण मिलता है कि अगर कोई चलाने वाला भी होगा तो शैतान होगा परमात्मा नहीं हो सकता और ये संसार जिस अटपटे ढंग से चल रहा है जिस उल्टे सीधे ढंग से चल रहा है जगह जगह गिरता है और टकराता है जिस अंधेपन से चल रहा है उससे जाहिर होता है कि इसके पीछे कोई बनाने वाला नहीं है लोग सोए और सोए सोए चल रहे इसलिए टकरा रहे हां लोग जाग सकते अगर तुम तो मुझसे पूछो तो सोए हुआ आदमी जो भी करेगा वह गलत होगा और सोए हुए आदमी को क्या दंड दो सोया था नींद में कुछ बग गया होगा बड़बड़ा गया होगा उसे क्या दंड दो और जो जाग गया है उससे गलत होता नहीं उससे रोशनी बुझती नहीं उससे रोशनी बढ़ती मगर रविनाथ की धारणा वही है सड़ी गली एक परमात्मा की उससे ही प्रार्थना कर रहे हैं यद्यपि उनके मन में संदेह उठे लेकिन संदेह बहुत गहरे नहीं दूतों पर तो संदेह उठ गए लेकिन दूत भेजने वाले पर संदेह नहीं उठा वो कहते हैं कि वे पूजनीय हैं। माना कि तुमने जो दूत भेजे वे पूजनीय हैं क्योंकि तुमने भेजे वे स्मरणीय हैं, तो भी आज इस अशुभ समय में बाहर के दरवाजे से एक निरर्थक नमस्कार करके उन्हें लौटा दिया रविनाथ कहते भी हैं तो बहुत माधुरी से कहते हैं वो कहते हैं वर्णिया तारा स्मरणीय तारा तबुओ बाहर द्वारे आज दुर्दिने फिर नु व्यर्थ नमस्कारे मैंने तेरे दूतों को माना कि वे पूजनी माना कि वे स्मरणीय क्योंकि तेरे दूत मगर फिर भी इस दुर्दिन में उन्हें बाहर के ही द्वार से एक व्यर्थ के खाली अर्थहीन नमस्कार को देकर लौटा दिया है वही तो तुम सबने किया है मंदिरों में तुम जो प्रतिमाएं बना के बैठे हो किस लिए वो खाली और व्यर्थ नमस्कार करने को तुम्हारी मस्जिदों में तुम्हारे गुरुद्वारों में तुम्हारे गिरजों में तुम क्या कर रहे हो वही खाली नमस्कार मजबूरी ईश्वर के दूत इनकी प्रतिमा तो बनानी होगी दो फूल तो चढ़ाने ही होंगे लेकिन रविन्द्रनाथ के पास आंखें तो हैं धुंधला दिखाई पड़ता है मगर आंखें हैं उनको ये दिखाई पड़ता है आमी ये देखे छी गोपन हिंसा कपट रात्रि छाये हनेछे निस्सहाय आमी ये देखेछी प्रतिकारहीन सकतेर अपराधे विचारेर वाणी नीरवे निभ्रते कांदे आमी ये देखे तरुण बालक उन्माद है छूटे कि यंत्रणाए मरे छे पाथरे निष्फल माथा कुटे देखता हूं बहुत अन्याय अपनी आंखों से देखा है हिंसा और कपट ने रात्रि को अंधकार की तरह घेर लिया है असहाओं को मारा गया है मैंने देखा है शक्तिशाली के अपराध से जिसका प्रतिकार न किया जा सके न्याय की वाणी निभृत एकांत में रोती मैंने देखा है तरुण बालक को पागलों की तरह भागते हुए वह पत्थर पर व्यर्थ माता पटक कर कितनी यंत्रणा सहकर मरा है छोटे छोटे बच्चे मर जाते इनका तो कोई कसूर नहीं इनका तो कोई पाप नहीं और अगर पाप ही था इनका पिछले जन्मों का तो जन्म ही क्यों दिया तो मरने की ये यंत्रणा क्यों थी प्रश्न तो उठ रहे मगर प्रश्न पूरे गहरे नहीं जा रहे धुंधले धुंधले आज मेरा कंठ बंद है बांसुरी का संगीत सोया हुआ है अमावस्या के काराग्रह ने मेरे भवन को दुख स्वप्न में लुप्त कर दिया है इसलिए तो आंखों में आंसू भरकर तुमसे पूछता हूं लेकिन फिर भी किससे पूछ रहे हो आंखों में आंसू भरो लाख आंसू भरो जार जार रो किससे पूछ रहे हो वहां कोई उत्तर देने वाला नहीं कोई प्रतिध्वनि भी पैदा नहीं होगी तुम अकेले हो ये एकलाप है तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं एकालाप वार्तालाप नहीं और सदियां हो गई ये प्रार्थनाएं करते कब जाकोगे संदेह ही करना हो तो परमात्मा पर करो और मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा पर संदेह उठाए पूरा पूरा और तुम्हारी संदेह की अग्नि में तुम्हारी परमात्मा की तथाकथित धारणा भस्मीभूत हो जाए तो तुम्हारे जीवन में क्रांति घट सकती तब तुम बाहर हाथ ना फैलाओगे तुम बाहर हाथ ना जोड़ोगे तुम भीतर मुड़ोगे तुम भीतर तलाशोगे बाहर तो कोई नहीं आकाश में तो कोई भी नहीं सात आसमानों के पार तो कोई भी नहीं तब फिर एक ही जगह बचती है कि अपने भीतर झांक लू और तलाश शायद वहां हो और जिन्होंने वहां झांका है निश्चित पाया है तुम ही हो तुम्हारे ही केंद्र पर वह दिया जल रहा है और यह दिया प्रार्थनाओं से नहीं पाया जा सकता क्योंकि प्रार्थना बहिर्मुखी होती यह दिया ध्यान से ही पाया जा सकता है ध्यान अंतर्मुखी होता है रविन्द्रनाथ प्रार्थनाएं ही करते रहे जिस गीतांजलि पर उन्हें नोबल पुरस्कार मिला वह केवल प्रार्थनाओं का ही संकलन है कास वे थोड़े ध्यान की तरफ मुड़ते तो यह भी हो सकता था कि गीतांजलि पैदा ना होती ये भी हो सकता था नोबल पुरस्कार ना मिलता लेकिन जो जीवन की धन्यता है वह उन्हें जरूर मिल जाती वो जो जीवन की भगवत्ता है जरूर उन्हें मिल जाती एक क्रांति चाहिए एक महत क्रांति जो तुम्हें बाहर की तलाश से भीतर की तरफ मोड़ दे और तुम्हारे सोए हुए चैतन्य कोई जगाते तब तुम पाओगे कि न कोई परमात्मा है ना कोई दूत है न कोई उसकी किताब है सब किताबें आदमियों की इजादें, फिर वेद हो कि बाइबल हो कि कुरान और सब शब्द आदमियों की उद्घोषणाए हां एक शून्य है भीतर, जो आदमी के पार है जो आदमी की तंद्रा और निद्रा के पार है एक ऐसे जागरण का लोक है भीतर जिसके सामने हजारों सूर्य भी फीके पड़ जाते और एक ऐसी सुगंधी है जो एक बार मिल जाती तो सदा को मिल जाती जो कालातीत जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती और उसके मिल जाते ही तुम्हारे जीवन की पूरी शैली बदल जाती तब तुम इस जगत में अन्याय से लड़ोगे यदि भी तुम्हारे लड़ने में तुम विचलित ना हो तुम्हारे भीतर सब शांत और मौन रहेगा और तुम्हारी परिधि पर क्रांति उठेगी तुम्हारे केंद्र पर शांति और तुम्हारी परिधि पर क्रांति तुम्हारे भीतर अखंड मौन और तुम्हारी परिधि पर अन्याय का प्रतिकार फिर तुम गुलाम होने को राजी न होगी चाहे गुलामी राजनीतिक हो चाहे आर्थिक चाहे मानसिक चाहे आध्यात्मिक तुम किसी तरह की गुलामी के लिए राजी न होगे तुम सारी गुलामी के पर्दों को हटा दोगे तुम्हारे भीतर अगर तुम्हें मोक्ष का स्वाद आ जाए तो तुम बाहर भी उस मोक्ष के स्वाद को बांटने में लग जाओगे और तब हम एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते अभी तक तो हमने नई दुनिया का निर्माण किया नहीं अब तक तो हम नए नए परमात्मा डालते रहे हर नई पौध ने हर नई पौध ने एक ताजा सनम ढाल लिया हर नई पौध ने एक ताजा सनम ढाल लिया नित नए बुत नित नए बुत नए मंदिर नए पूजा के उसूल संख बजते रहे संख बजते रहे जलते रहे रंगी फानूस रूह घुलती रही रूह घुलती रही होता रहा इंसान मलूल कशरे शाही से कशरे शाही से गिराए गए नीलम पुखराज संगरेजों को निगलते रहे मजबूर आवाम खुश्क कांटों में खुश्क कांटों में बदलते रहे खैरात के फूल सूखे जबड़ों को जकड़ती रही जरतार लगाम हुस्न बिकता रहा हुस्न बिकता रहा जरबफ्त के पर्दों से उधर इश्क सुनता रहा बसते हुए फलाद का शोर काफ़ले लुटते रहे काफ़ले लुटते रहे मंजलें बेगाना रही चांद बुझते रहे चांद बुझते रहे तकते रहे महबूस चकोर हर नया दौर सद उम्मीद बदामा आया हर नया दौर सद उम्मीद बदामा आया जिंदगी जिंदगी खस्ताओ दरमादा और मजबूर रही एक सहनशाह उठा एक सहनशाह बढ़ा इसी चक्कर में अजल से ये जमी चूर रही नागहा एक धुआंधार दरीचा खड़का सोख सी समा बढ़ी सोख सी समा बढ़ी लव की जब थर्राई सरसराती हुई जुलमत के निशेबों से उठी सफ के सुर्ख नई सुबह के नगमे गाती सर सराती हुई जुलमत के निसेबों से उठी सफ के सुर्ख नई सुबह के नगमे गाती एक नए दौर का परतो है उफक की लाली एक नए हुसन की खातिर ये हिना बंदी एक ही सतह पे उतरे हैं निसेब और फराज अब किस इंसान को दावा खुदा बंदी एक नए दौर का परतो है उफक की लाली एक नए हुस्न की खातिर ये हिना बंदी है एक ही सतह से उतरे हैं निसेब और फराज अब किस इंसान को दावा है खुदा बंदी आ गया वह समय जब हम और सनम न डालें और नए मंदिर न खड़े करें और नए रिवाज नए क्रिया कांड न बुने उतर चुकी बहुत किताबें उतर चुके बहुत रसूल बन चुके बहुत उसूल अब समय आ गया कि अब यह सब बकवास बंद हो और हम भीतर उतरें, और भीतर तलाशें बाहर की खोज हार गई चुग गई समाप्त हो गई अगर कोई जगह बची है खोजने को तो वो मनुष्य का अंतर आकाश है इसलिए मेरा जोर प्रार्थना पर नहीं ध्यान पर है इसलिए मेरा जोर मंदिरों पर मस्जिदों पर नहीं गीता पर कुरानों पर बाइबलों पर नहीं तुम्हारे भीतर के प्रगाढ़ मौन पर है काश तुम जान सको भीतर की शून्यता तो भगवत्ता तुम्हारी और तब तुम जानोगे कि कोई भगवान नहीं यद्यपि सारा जगत भगवत्ता से ओतप्रोत है